अपनी सद बृहदारंजकोपनिषद शांक अध्याय तीन ब्राह्मण आठ अनुमान प्रमाण द्वारा अक्षर का निरूपण अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासक्षरस्योपगमत श्रुतिया तथा लोकबुद्धिपेक्षा अतो युम प्रमाण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 एक अक्षर से प्रशासने गागी सूर्याचंद्रमसो विधृत ठतत अक्षरस्य अक्षर से प्रशाने्यावा पृथिव्यौ विधते ठतत एक अक्षर से प्रशास गागी निमेशा मुहूर्ता अहोरात्र ऋतव संवत्सरा विधृता ठष्तेतः अक्षर प्रशासने गारगीच्यानद्वे पर्वतेचा जाम चिशम्स वा अक्षर अच्छा प्रशानेधते मनुष्यः प्रशंसा यजम देवा दर्वी पितरोन्वायता हे गारगी इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में द्वुलोक और पृथ्वी विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेश मुहूर्त दिन रात अर्धमास पक्ष मास ऋतु और संवस्त्र विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं हे गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्ववाहिनी एवं अन्य नदियां श्वेत पर्वतों से बहती है तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियाँ जिस जिस दिशा को बहने लगती हैं उसी का अनुसरण करती रहती हैं गार्गी इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण जजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं एक तस् व यदे यदिदी गर सर्वातर साक्षापक्षा ब्रह्म य आत्मा एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने प्रशासने नियतम वर्तते एवमेतस्य अक्षरस्य प्रशासने गारगि सूरियाचंद्रमसौ सूर्यस्ंद्रमा सूरियाचंद्रमसौ अहोरात्रो लोक प्रदीपन प्रश्ताजन विज्ञानवता निर्मत चाता साधारणसाणी प्रकाशोपकारकौकत तस्मादस्ती सदन विधतावीश स्वतंत्रौ सतौ निर्मत नियत देश काल क्ष वर्ते वा अक्षरस्य इत्यादि यह जो सर्वांतर साक्षात अ परोक्ष ब्रह्म अक्षर जाना गया है जो छुधाती धर्मों से रहित आत्मा है हे गार्गी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 उपकार करने वाले होने से लौकिक दीपकों के समान धारण किए हुए स्थित है, अतः ये दोनों सूर्य और चंद्र स्वतंत्र ईश्वर होने पर भी जिसके द्वारा निर्मित और और होकर नियत देश काल और प्राणियों के रूप, निमित्त से उदय अस्त एवं वृद्धि क्षय को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं वह अक्षर है तथा इस प्रकार वह अक्षर दीपक के करता और विधारिता के समान इन दोनों का प्रशासन करता है एक अक्षर से प्रशासने गारगी दयावा पृथिव दौ पृथ्वी चवयव स्फुटन स्वभाव अत्यौ गुरुवात् पतनस्वभा संयुक्त वियोगस्वभा चेतनावदिमानीदेवताधिष्ठित मान, स्वतंत्रे अत्याक्षर से प्रशासने वर्ते विदे षतक्षर सर्वमर्यादा सर्वर्यादात अतो द्यावा नाक्षर प्रशासन द्यावापृथिव्याति क्रामत तस्मा सिद्धम्क्षर अव्यभिचारी यद् द्यावा पृथिव्यौ नीते वर्ते चेतनावंत प्रशासीता असंसारिनम अंतरेण नईत युक्त ये नौ रुरा इति चृढ़ाई मंत्रवर्णा फे गारगी इस अक्षर के ही प्रशासन में द्यावा पृथिव्यो द्युलोक और पृथ्वी सवयव होने, होने, होने, होने के कारण फूटने के स्वभाव वाले भारी होने के कारण गिनने के स्वभाव वाले संयुक्त होने के कारण वियुक्त होने के स्वभाव वाले और चेतनावान अभिमानी देवता से अधिष्ठित होने के कारण स्वतंत्र होने पर भी इस अक्षर के प्रशासन में विद्धित होकर स्थित है यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओं का सेतु समस्त मर्यादाओं का विधारक है अतः द्वुलोक और पृथ्वी इसके प्रशासनम प्रशासन का अतिक्रमण नहीं कर सकते इससे इस अक्षर का अस्तित्व सिद्ध होता है द्वुलोक और पृथ्वी इसके द्वारा निमित्त होकर विद्यमान है यह इसकी सत्ता का अभिचारी लिंग है क्योंकि किसी चेतनावान असंसारी शासक के बिना ऐसा होना संभव नहीं है जैसा कि जिसके द्वारा द्युलोक उग्र और पृथ्वी दृढ़ की गई है इत्यादि मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है एक त्य व अक्षरस्य प्रशासनिक गार्गी निमेशा मुहूर्ता इतने कालावैवाह सर्वस्व अतीतागत वर्तम से जनमत कलिता प्रभुणा नियत गणक सर्व्य प्रमत्तो गणयति तथा प्रभुस्थानी प्रभुस्थनीय कालावयवायता हे गार्गी इस अक्षर के प्रशासन में ही निमेष मुहूर्त इत्यादि काल के अवयव उत्पन्न होने वाले समस्त अतीत और अनागत पदार्थों की कलना गणना होने करने वाले हैं जिस प्रकार लोक में स्वामी के द्वारा नियुक्त किया हुआ गणक मुनिम प्रमाल शून्य रहकर समस्त आय और व्यय की गणना करता है उसी प्रकार इन कालावयों का नियंता भी इनका प्रभुरूप है तथा प्राच्य प्रावचना पूर्वादी गम, गमना नद्य सन्दंती स्रवंती श्वेतेभ्यो यथा प्रवर्तिता एव प्रवर्तन्ते हिमवदादिभ्य पर्वते गंगाद्यास्ता यहां प्रवर्ति नेता प्रवर्तंथा प्रवर्ति तद लिंग प्रशास्तीचोनिया प्रतीचीम दिशा मंचाती सिद्धवाद्यावृत्तास्ता न व्यभिचरती लिंगम इसी तरह हिमालय आदि श्वेत पर्वतों से निकलने वाली प्राच्य पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात पूर्व दिशा को ओर गमन करने वाली गंगा आदि नदियां अन्य दिशा में प्रवृत्त होने के सामर्थ्य होने पर भी जिस ओर नियुक्त कर दी गई है उसी ओर प्रवृत्त रहती है यह भी उस प्रशासनकर्ता की सत्ता का लिंग है तथा अन्य सिंधु आदि नदियाँ प्रतीच्य प्रतीचि पश्चिम दिशा को बहती है अन्य नदियाँ भी जिस जिस दिशा में अनुप्रवृत्त कर दी गई है उस उ नहीं छोड़ती यदि उस अक्षर प्रशास के अस्तित्व का लिंग है किंच दद तो हिण्यादीन प्रयक्षत आत्मप्रीड़ा कुरगिया अभी मनुष्या प्रशंसा त्र ये से ये चधती ये चतिगृति तहवो विलयसावक्ष दृश्य से अदृष्टस्तूपर सगम तथा मनुष्यादता दानफलन संयोग पश्यंत प्रमाणगतया प्रशंसा तच कर्मफल संयोजितरी कर्तुकर्मफलभागे प्रशास्त सी ना दानक्रिया प्रत्यक्ष विनाशित्वात तस्मादस्थित दानकर्तृणाम फलेना संयोजिता इसके सिवा अपने को कष्ट देकर भी दान करने वाले स्वर्णादि देने वाले पुरुष की भी प्रमाण्यजन प्रशंसा करते हैं जो सो जो कुछ दिया जाता है जो देते हैं और जो ग्रहण करते हैं उनका यही मिलना और बिछोड़ना प्रत्यक्ष देखा जाता है पारलौकिक समागम तो अदृष्ट है तो भी दानी दानी का दान के फल से संयोग देखने वाले पुरुष प्रमाण के ज्ञाता होने के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं किंतु यह बात कर्म फल से संयोग कराने वाले कर्ता और कर्म फल के ज्ञाता प्रशासा की सत्ता न होने पर होनी संभव नहीं थी क्योंकि दान क्रिया तो प्रत्यक्ष विनाशनी है अतः दान दानकर्ताओं का फल से सहयोग कराने वाला कोई है ही अपूर्व मितिचेत पूर्वपक्ष यदि कहें कि अपूर्व ही फल जाता है तो न तस्सदी प्रमाण अनुपत्तूर चेत सिद्धांती नहीं क्योंकि उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है तो प्रशाता की सत्ता में भी नहीं है न आगमतापर्य आगमतात्पर्य सिद्धवादोचा हागम से वस्तुपरव किंच अन्यपूर्वकना चाथपत्तेथवपत्ते सेवाफल से प्राप्तिदर्शना सेवायायाच क्रिया त्यागदान होमादीना सव्यारादे फल प्राप्तिरुप्य दृष्ट क्रियाधर्म सामर्थ्यम अपरित्यज फल प्राप्ति कल्पनोपत्त दृष्ट क्रियाधर्म सामर्थ्यम परित्यागो न न्याय सं नहीं उसमें तो शास्त्र का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है हम शास्त्र का आत्म वस्तु परत्व प्रतिपादन कर चुके हैं इसके सिवा एक बात और भी है अपूर्व की कल्पना करने में जिस अर्थापत्ति का आश्रय लिया जाता है उसका छह तो अन्यथा उपपत्ति दूसरे प्रकार से भी फल की सिद्धि होने से ही हो जाता है क्योंकि सेवा के फल की प्राप्ति सेव्य से होती देखी जाती है सेवा क्रिया है अथ उसी के समान होने के कारण याग दान और होमादि के फल की प्राप्ति भी ईश्वरादि सेव्यों से ही होनी उचित है क्रिया धर्म के दृष्ट सामर्थ्य को बिना त्यागे ही यदि फल प्राप्ति की कल्पना उत्पन्न हो जा है तो उस दृष्टिक्रिया धर्म सामर्थ्य का त्याग करना युक्ति युक्त नहीं है अर्थपति जहाँ अन्यथा अनुपपत्ति हो अर्थात किसी एक वस्तु या सिद्धांत को माने बिना काम न चलता हो संगति न लगती हो वहाँ ही अर्थपति स्वीकार की जाती है जैसे यज्ञादि क्रिया तो इस श्लोक में ही समाप्त हो जाती है कालांतर में मिलने वाले स्वर्गादि फल का संबंध उस क्रिया के साथ क्यों कर माना जा सकता है क्रिया तो नष्ट हो चुकी है वह है ही कहाँ जो फल दे सके इस प्रकार फल सिद्धि में अनुपत्ति देखकर कर मीमांसक लोग क्रिया से अपूर्व की उत्पत्ति मानते हैं वह अपूर्व ही कालांतर में स्वर्गादि फलकाजनक होता है भाष्यकार अर्थापत्ति का खंडन करते हुए कहते हैं अन्यथा अनु उनपपत्ति हो तो अपूर्व स्वीकार करने में हर्ज नहीं मगर यहाँ तो अन्यथा भी उत्प उत्पत्ति हो जाती है अपूर्व स्वीकार किए बिना भी क्रिया के फल की सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती जैसे सेवा एक क्रिया है इस उसका मूल्य लोक में स्वामी चुकाता है उस प्रकार दान और यज्ञ भी क्रिया है इनका फल भी लौकिक स्वामी की भांति सेव्य परमेश्वर ही विचार कर दे सकते हैं इस प्रकार अर्थापत्ति का यहाँ क्षय हो जाता है क्योंकि यहाँ अन्यथा भी फल की उत्पत्ति सिद्धि होती है ईश्वर को न मानकर अपूर्व की कल्पना में जो दोष आते हैं उनको भाष्यकार ने आगे भाष्य में बताया है कल्पनाधि ईश्वर कल्प्यो पूर्व व्रियायाच स्वभाव सेव्याल प्राप्ति दृष्टा न तपूर्वा न चापूर्व दृष्टि तत्रपूर्व अदृष्ट फलदात्रित्वे कलपित फलदातृत्म सामर्थ्ये चती इति चाभ्यधिक इंश्वर सेब से सद्भाव कल न तो फलदान साम्यम दातृत्व चेव्यालशना प्रदर्शितम् इसके सिवा अपूर्व की कल्पना करने में कल्पनाधिक्य का दोष भी होता है विचार करो कि ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए या अपूर्व की किंतु क्रिया का स्वभाव तो सेव्य से फल प्राप्ति होना दिखा गया है अपूर्व से नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीं है अतः उस पक्ष में अदृष्ट अपूर्व की कल्पना करनी पड़ती है और उसमें फल प्रदान करने के सामर्थ्य की भी इस प्रकार सामर्थ्य स्वीकार करने पर दान की अधिक कल्पना की जाती है किंतु इस पक्ष में केवल सेव्य ईश्वर से की सत्ता मात्र ही की कल्पना की जाती है उसके फल दान के सामर्थ्य और दात्रित्व की नहीं क्योंकि सेव्य से फल प्राप्ति होती देखी ही गई है द्यावा पृथ्वी विधेय तीर्थतः इत्यादि इस विषय में द्विलोक और पृथ्वी धारण किए हुए स्थित है इत्यादि रूप से अनुमान भी दिखाया गया है तथा चजमानम देवा ईश्वरा संतो जीवनाथे अनुगता चरु चरुपुरशाद्युपजीव प्रयोजन अन था जीवित उत्साह कृपण दीनामाश्रिस्थिता तच प्रसादस्तु प्रशासना सैत् तथा पित तदर्थ दर्व दर्व होम मनवा यहां सामना सर्वत इसी प्रकार देवगण समर्थ होने पर जो जीवन के लिए क्षरुपुरोडाशादि के आश्रय जीवन यापन के प्रयोजन से यजमान के अनुगत रहते हैं अर्थात अन्य प्रकार से जीवित रहने में समर्थ होने पर भी वे जो इस कृष्ण कृपणधीन वृत्ति को आश्रित करके स्थित रहते हैं यह भी उस प्रशास के प्रशासन से ही होना संभव है इसी प्रकार पितृगण भी जीविका के लिए दर्वी के अर्थात पितरों के उद्देश्य किए जाने वाले दरवी होम के अन्वायत अनुगत हैं शेष सब इसी के समान समझना चाहिए अक्षर के ज्ञान और अज्ञान के परिणाम यस्या तदक नेता इतचास्ती तदक्षर यदा तेन भवित्य तद्विछेद नायोपपत्ते नु क्रिया तद्वीक्षि से सैत इस अक्षर की सत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसके अज्ञान से ही नियमतः संसार की उत्पत्ति हो सकती है जिसके विज्ञान से उस संसार का विच्छेद हो सकता है वह वस्तु होनी ही चाहिए क्योंकि यही न्यायोचित है यदि कहो कि उसका विक्षेद कर्म से ही हो सकता हो जाएगा तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि यो वाए तरम गार्ग विधि जगते तपस्तप्य बहूंवर्ष सहस्राण्यंत वेवा तवती यो वा एक तद्क्षर गार्ग विदिवास्मा लोकात् प्रैतिथ कृपणोथ यददक्षर गार्गी विदितास्मा लोकात प्रयतिथ ब्राह्मण हे गार्गी जो कोई इस इस्लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्ष पर्यत तप करता है उसका वह सबकर्म अंतवान ही होता है जो कोई भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मर कर जाता है वह कृपण दीन है और हे गार्गी जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है वह ब्राह्मण है युवा एक तद्चर हे गार्गी अविद्वा लोके अस्ोक ज्योहोति यजते तपस्तप्य यद्यपि बहूनी वर्ष सहसा अन्तव एवा तत्फल तत्फलोपाते क्षीयन एव्वास्कर्मा अच्छी यद्विज्ञा काय संसार विच्छेदः विचेद यदिज्ञाभा कर्मकृत्पण उपभोक्ता जननं मरण प्रबंधारूढ़ः प्रबंधारूढ़ संसरतीदस्तर प्रशास तदैतुच्यो वरम गाराग्य विदिता अस्मा लोकात प्रैती सकृपण प्रणकृत इव दादी अथ या एकदक्षर गारगी विदि अस्मान् लोकात प्रति स ब्राह्मण हे गार्गी श्लोक में जो कोई इस अक्षर को न जानकर अर्थात बिना जाने हवन यज्ञ और अनेको सहस्र वर्षपर्यत तब भी करता है तो उसका वह फल अंतवान ही होता है उस फल भोग के पश्चात इसके कर्म क्षीण हो ही जाते हैं इसके सिवा जिसके विज्ञान से कृपणता का अतिक्रमण और संसार का विच्छेद होता है तथा जिसका विज्ञान न होने से कर्मकर्ता कृपण किए हुए कर्म के फल का ही उपभोग करने वाला और जन्म जन्मरण की परंपरा पर आरूढ़ होकर संसार बंधन को प्राप्त होता है वह अक्षर ही प्रशाशता है इसी से यह कहा जाता है हे गार्गी जो भी इस अक्षर को बिना जाने इस इस्लोक से मर कर जाता है वह पैसों से खरीदे हुए गुलाम आदि की तरह कृपण दीन है और हे गार्गी जो कोई इस अक्षर को जानकर इस इस्लोक से मर कर जाता है वह ब्राह्मण है